श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध वर्णाश्रम धर्म निरूपण यद्यसौ छंदोकम आरोक्षन ब्रह्म विष्टम गुर्वे विन्य सेहम स्वाध्यायाथम यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए अग्नौ गुराभा परम अफे तेपाशीत ब्रह्मवर च व्यकम स ऐसा ब्रह्मचारी सतमित ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है स्त्रीणाम निरीक्षण स्पर्शापक्ष प्राणि मिथनी भूतान् अगृहस्थोस्त्यजेत ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना स्पर्श करना उनसे बातचीत या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दें, मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करें। सोचमाचमन हम स्नानम संध्योपासन मार्जवम तीर्थ सेवा जपोश्याम भक्षा संभाष्यजनम प्रियुद्ध सोच आचमन स्नान संध्योपासन सरलता तीर्थसेवन जप समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना मन वाणी और शरीर का संयम यह ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक ही सा नियम है सर्वास्त्रम प्रयुक्तो ने मूल मद्भाव सर्वभूते सो मनोवाकाय संशय संशय अस्पृश्यों को न छूना अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना ये नियम भी सबके लिए है एवं बृहद्रत धरो ब्राह्मणोने वज्वलन मद्भक्तस्तपसा दग्धकर्माशयो मल नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं अंतकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है अथानंतर आवेक्षन यथा जिज्ञासितागम गुरवे दक्षिणाम दत्मनुमोदित प्यारे उद्धव यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो तो विधिपूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे इस स्नातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दे गृहमोप विशेत प्राद्र ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे यदि ब्राह्मण हो तो सन्यास भी ले सकता है अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे किंतु मेरी मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में न प्रवृत्त हो वैसाताम गृहा यदि ब्रह्मचर्याश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है दान आदि सर्वे सामत यज्ञ्यन प्रतिग्रहो प्रतिग्रहोध्यापनम च ब्राह्मणस्य ब्राह्मण से जनम यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रि एवं वैश्यों को समान रूप से है परंतु दान लेने पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है प्रतिग्रह मन्यमान तपस्तेजो यशोनुधम अन्याभ्याल शिलैर्वादिग्ध ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो परावलंबन दीनता आदि दोष दिखते हों तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले ब्राह्मण सेमायते किसे प्रेत्यान सुखा च उद्धव ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुक्ष विषय भोग ही भोगे जाएं, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है शिलोभ भृत् परिष्ट चित्तों धर्म महातृंझुचाढ़ मयर्पितात्मा गृह ये वनिष्ठान नाति पृथक्ता समुपैतिशा जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाज़ारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है साथ ही अपना शरीर प्राण अंतकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है समुद्धर से जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पार है मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणों को नौ प्राणी को नौका बचा लेती है सर्वा समुद्धरे ध्राजा पिते व्यासनाथ प्रजा आत्मा हम आत्मना धीरो गज पतिर गजान राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे उन्हें बचावे जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे एवं विधो नारक हा कृष्णम नरपतिर्माक जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है पण्यई रेवा परम तरेत खड्गे नाक्रांतो न ना स्वृत्त्या कथन च नदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ यागादि से अपने जीव का न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा जिसे स्वान वृत्ति कहते हैं न करे वैश्यवृत्त्याथुराजन्यो जीवे मृगपी चरे द्वा विप्ररूपे न न स्वृत्त्या कथन इसी प्रकार यदि छत्री भी प्रजापालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्यवृत्ति व्यापार आदि कर ले बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर कर अपनी आपत्ति के दिन काट दे परंतु नीचों की सेवा स्वानवृत्ति का आश्रय कभी न लेद्र वृत्तिम भज्य शुद्रिया नृत्तिम लिपसे कर्मणाम वैसे भी आपत्ति के समय शुद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शुद्र चटाई बुनने आदि कारुवृत्ति का आश्रय ले ले परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही है आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को पार्जन करने का लोभ न करे वेदाध्यय स्वाध्याम वेदाध्याय स्वधा स्वाहा भल्यन्नाध्यथोदय देवभर से पितृभूतान्वेश गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप यज्ञ, हवन रूप देव देवयज्ञ काकबली आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे यदीक्षन शुक्ल पीड़िया गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे कुटुंबेश न सज्जेत न प्रमाद्येत कुंबर पश्ये अदिष्टम अभिधिष्टवत प्रिय उद्धव गृहस्थ पुरुष कुटुम्ब में आसक्त न हो बड़ा कुटुम्ब होने पर भी भजन में प्रवाद न करे बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस इस्लोक की सभी वस्तुएं नाशवान है वैसे ही स्वर्गादि परलोक के भोग भी नास्वान ही हैं। पुत्र दाप्त बंधु नाम संगम पान्त संगमह अनुदेह भी अंते स्वप्नों निद्रा अनु यथा यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरजनों का मिलना जुलना है यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटो ही इकट्ठे हो गए हों सबको अलग अलग रास्ते जाना है जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है फिर तो कौन किसको पूछता है इत्थम परिमृषण मुक्तो गृह स्विथिवसन न गृह ऋण बंध्य निर्मभो निरहंकृत गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहे हो जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते कर्म भी गृह में धीरे माव भक्तिमान तिष्टे बनम भूपिचेत प्रजावान व भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे अथवा यदि पुत्रवान हो तो आश्रम में चला जाए या सन्यास आश्रम स्वीकार कर ले सतम स्त्रैण कृपणधिर मूढ़ो ममाहम्य प्रियुद्ध जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते और मूढ़ता बस स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं वे बंध जाते हैं अहो मे पितरो वृद्धो भार जा भालात्मजात्मजा अनाथा माँ मृत देनाह कथम जीवंत दुखिता वे सोचते रहते हैं हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं मेरे न रहने पर ये दिन अनाथ और दुखी हो जाएंगे फिर इनका जीवन कैसे रहेगा एवं गृह छिप्त हृद्यो मूढ़ धीरे अतीप्तस्तायन मृतोंधम बसते तम इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है वह मूल बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मर कर घोरतमोमय नरक में जाता है इत श्रीमदभागवते महापुराणे पारमश्याम सहितायाम एकदश स्कंधे सप्तशोध्याय